महाभारत शांति पर्व अष्टवतीतमोध्याय इंद्र और अम्बरीश के संवाद में नदी और यज्ञ के रूपकों का वर्णन तथा समरभूमि में जूझते हुए मारे जाने वाले सूरवीरों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का कथन सिर्वाच ये लोका लोकायुना चूराणाम अनिवर्ति नाम, निधनम प्राप्य तन्मे ब्रूहित पितामह युधिष्ठ ने पूछा पितामह जो सूर्य शत्रु के साथ डटकर युद्ध करते हैं और कभी पीठ नहीं दिखाते वे सम्रांगण में मृत्यु को प्राप्त होकर किन लोकों में जाते हैं यह मुझे बताइए विष्णुवाच अत्रुदा इतिहासं पुरातन अम्बरीश से संवाद इंद्र ठिर विष्णुजी ने कहा युधि इस विषय में अम्बरीश और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है अम्बरीशो हिनाभागी स्वर्गम गु दुर्लभम दुर्लोक स्थम शक्रि सचिव सह नाभाग पुत्र अम्बरीश ने अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक में जाकर देखा जिनका सेनापति डेलोक में इंद्र के साथ विराजमान हैजोमय दिव्य विम बरमास्थित उपरीोपरीगछत सं वैसेपति प्रभु स दृष्टो पिगछत सेनापतिमुदारधी ऋद्धि दृष्टवा सुदेवस्या विस्मृत प्राहवासुव वह सम्पूर्णतः तेजस्वी दिव्य एवं श्रेष्ठ विमान पर बैठकर ऊपर ऊपर चला जा रहा था अपने शक्तिशाली सेनापति को अपने से भी ऊपर होकर जाते देख सुदेव की उस समृद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन करके उदार बुद्धि राजा अम्बरीश आश्चर्य से चकित हो उठे और इंद्रदेव से बोले अम्बरीशवाच सागराताम महिम कृष्णाम अनुशास्य यथावि चातुर्वर्णे यथाशास्त्र प्रवृत्तौ धर्म काम्यम अम्बरीश ने पूछा देवराज मैं समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का विधिपूर्वक शासन और संरक्षण करता था शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म की कामना से चारों वर्णों के पालन में तत्पर रहता था ब्रह्मचर्य घोरेण गुर्वाचारेण सेवया वेदानधित धर्मेण राज मैंने घोर ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु के बताए हुए आचार और गुरु की सेवा के द्वारा धर्म पूर्वक वेदों का अध्ययन किया तथा तो राजशास्त्र की विशेष शिक्षा प्राप्त की अतिथे नथास्वाध्या सदा ही अन्नपान धिकर अतिथियों का श्राद्ध कर्म करके पितरों का स्वाध्याय की दीक्षा लेकर ऋषियों का तथा उत्तमोत्तम जज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का पूजन किया क्षत्रधर्म तो में स्थितो भूता शास्त्री उदिक्ष महड़ प्रतनाम जया मिभा देवेंद्र मैं शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छत्री धर्म में स्थित तो होकर सेना की देखभाल करता और युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाता था देवराज सुदेव मम सेनापति पुरा आशीर्ोध यम कस्मा दती देवराज यह सुदेव पहले मेरा सेनापति था शांत स्वभाव का एक सैनिक था फिर यह मुझे लांघकर कैसे जा रहा है अनुख्य एम नष्ट नाजात ऐश्वर्य इंद्रदेव इसने न तो बड़े बड़े यज्ञ किए और न विधि पूर्व ब्राह्मणों को ही तृप्त किया वही यह सुदेव आज मुझको लांग कर ऊपर ऊपर से कैसे जा रहा है इसे ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त हो गया जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है शक्रवाच यदने नृतम करम प्रत्यक्ष धर्म तो नृप इंद्र ने कहा पृथ्वीनाथ नरेश्वर पूर्व काल में जब आप धर्म के अनुसार भरी भांति इस पृथ्वी का पालन कर रहे थे उस समय सुदेव ने जो पराक्रम किया था उसे आपने प्रत्यक्ष देखा था शत्रु निर्जिताे ये तवाहितिण संयमों महाबल राक्षसा दुर्जयालोके युद्ध दुर्मदा पुत्र से सत सिंह से राक्षस महीपते महिपाल उन दिनों आपके तीन शत्रु थे संयम विम और महाबली स्वयं वे सब के सब आपका अहित करने वाले थे वे सत्यसिंग नामक राक्षस के पुत्र थे लोकों में किसी के लिए भी उन तीनों रणधुरमत राक्षसों पर विजय पाना कठिन था सुदै ने उन सबको परास्त कर दिया था अथ तस्म शुभे काले तब यज्ञ वितन्वत अश्वेधम महायागम देवाकाम तस्थे खल विघ्नार्थम आगता राक्षसास्त्र एक समय जब आप देवताओं के हित की इच्छा से शुभ मुहूर्त में अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे उन्हीं दिनों आपके उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए वे तीनों राक्षस वहाँ आ पहुँचे कोटि सर्वा उन्होंने सौ करोड़ राक्षसों की विशाल सेना साथ लेकर आक्रमण किया और आपकी समस्त प्रजाओं को पकड़कर बंदी बना लिया उस समय आपकी समस्त प्रजा और सारे सैनिक व्याकुल हो उठे थे निराकृत स्वयाचा से सुदेव सैन्यनायक तत्रच श्रुवा निरस्त सर्वकर्मसु उन दिनों सेनापति के विरुद्ध मंत्री की बात सुनकर आपने सेनापति सुदेव को अधिकार से वंचित करके सब कार्यों से अलग कर दिया था श्रुआ तचो भूय सोपधम्बसुधाधिप सर्वसैन्य सामयुक्त सुदेव प्रेरित स्वया राक्षसा दुर्जयानां दुर्जयाना नृथ्वीनाथ नरेश्वर फिर उन्हीं मंत्रियों की कपटपूर्ण बात सुनकर आपने उन दुर्जय राक्षसों के वध के लिए सेना सहित सुदेव को युद्ध में जाने की आज्ञा देती ना जीवा राक्षसी सेना पुनरागमनम तव बंदी मोक्षम अकृत् चागमनम ईष्य जाते समय यह कहा राक्षसों की सेना को पराजित करके उनके कैद में पड़ी हुई प्रजा और सैनिकों का उद्धार किए बिना तुम यहाँ लौटकर मत आना सुदेवस्तवच्वा प्रस्थानको नृप सम्राप्त शेसम यदी कृता प्रजा पश्यति स्म महाघोराम राक्षसा महाचमु नरेश्वर आपकी वह बात सुनकर सुदेव ने तुरंत ही प्रस्थान किया और वह उस स्थान पर गया जहाँ आपकी प्रजा प्रजाबंदी बना ली गई थी उस्व राक्षसों की महाभयंकर विशाल सेना देखी। की दृष्टि संचितयामा सूदेव वानेपति नेख्या च मुर्जेत अभी सैन्द्रीसुरासुर नाबरी सकलाका ईशा क्षपीत क्षमा दिव्यास्त्रबल भूयेष्ट किमहम पुनरीदृश उसे देखकर सेनापति सुदेव ने सोचा कि यह विशाल वाहिनी तो इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों से भी नहीं जीती जा सकती महाराज अम्बरीश दिव्य अस्त्र एवं दिव्य बल से संपन्न है परंतु वे इस सेना के सोलहवें भाग का भी संहार करने में समर्थ नहीं है जब उनकी यह दशा है तब मेरे जैसा साधारण सैनिक इस सेना पर कैसे विजय पा सकता है ततः सेना पुनः सर्वां सर्वा प्रेसिया सर्वै सर्व मंत्री राजन यह सोचकर सुदेव ने फिर सारी सेना को वही वापस भेज दिया जहां आप उन समस्त कपटी मंत्रियों के साथ विराजमान थे तथो रुद्रम महादेव प्रपन्नो जगत पति मसान निलियम देव तुष्टा वृथभ तदनंतर सुदेव ने सान महादेव जगदीश्वर रुद्रदेव की शरण ली और उन भगवान विष्वध का स्तमन किया स्तु श्रम समय स्विखे तुम देवते दक्षिण सपाड़ी स्तुति करके वह खड्ग हाथ में लेकर अपना सिर काटने को उद्यत हो गया तब देवाधिदेव महादेव ने करुणा व का वह खडग सहित दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर स्नेहपूर्वक देख देखकर इस प्रकार कहा रुद्रुआ कि साहस कामो वधस्वे रुद्र बोले पुत्र तुम ऐसा साहस क्यों करना चाहते हो मुझसे कहो महादेवम तव इंद्रच स उव निपत ग भगवन्वाशनी मेना राक्षसा असक्त हम ऋणे जेत तस्मा तक्षा जीवित गतिर्भव महते मत जगत्पते गंत्यम अजिवा च माह जगती पति अंबरीशो महादेव चारित सचिव सह तमुवाच महादेव सुदेवं पति चित अधो मुखम महात्मा सत्नाभ्य धनुर्वेद सूय सगुण सह रथनागा सुकली दिव्यास्त्र सल रोमहागम येन त्रिपुर हतनाकम च रौद्रमस्त्र शंकर निजघा सर्वान्वस्त्र्यंबक महादेव सुदेव वानेतिद्र कहते राजदेव ने महादेव जी को पृथ्वी पर मस्तकर्पणाम किया और इस प्रकार कहा भगवान सेना को युद्ध में नहीं जीत सकता इसलिए इस हूँ आर्थ को शरण दें मंत्रियों सहित महाराज अम्बरीश मुझ पर कुपित हुए बैठे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है कि इस सेना को पराजित किए बिना तुम लौट कर ना आना तब महादेव जी ने पृथ्वी पर नीचे मुख किए पड़े हुए महामना सुदेव से समस्त प्राणियों के हित की कामना से कुछ कहने की इच्छा की पहले उन्होंने गुण और शरीर सहित धनुर्वेद को बुलाकर रथ हाथी और घोड़ों से भरी हुई सेना का आवाहन किया जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित थी इसके बाद उन्होंने इस महान भाग्यशाली रथ को भी वहां उपस्थित कर दिया जिससे उन्होंने त्रिपुर का नाश किया था फिर पिनाक नामक धनुष अपना खडग तथा अस्त्र भी भगवान शंकर ने दे दिया जिसके द्वारा उन भगवान त्रिलोचन ने समस्त अस्त्रों का संहार किया था तन्तर महादेव जिने सेना पति सुदेवेस्प्रकारक से रुद्रुवाच रहां दुर्जेस्तुसुरासुर महिला मोहित तो भूमौ न पद कर्हसी अत्रस्थ त्रिदसा सर्वाण ज्येषसे सर्वधवान्क्षसाश्च पिशाचाश्च न शक्ता लटुमें दृशम रथम सूर्य सहस्राभम किं तया रुद्र बोले सुदेव तुम इस रथ के के कारण देवताओं और असुरों लिए भी हो हो गए परंतु किसी माया से मोहित होकर अपना पैर पृथ्वी पर पर न रख देना इस पर बैठे रहोगे तो समस्त देवताओं और दानवों को जीत लोगे यह रथ रत सूर्यों के समान तेजस्वी है राक्षस और पिशाच ऐसे तेजस्वी रथ की ओर देख भी नहीं सकते फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या है इंद्र उच सी इंद्र कहते राजन तत्पश्चात सुदेव ने उशरथ के द्वारा समस्त राक्षसों को जीतकर कर बंदे प्रजाओं को बंधन से छुड़ा दिया और समस्त शत्रुओं का संहार करके के साथ साथ बाहु युद्ध करते समय स्वयं भी मारा गया साथ ही इसने उस युद्ध में को भी मार डाला सुदेवस्थुव संग्राम यज्ञ सुमहान यो युद्ध ते नर इंद्र बोलेतात इस सुदेव ने बड़े विस्तार के साथ महान ण यज्ञ संपन्न किया था दूसरा भी जो मनुष्य युद्ध करता है उसके द्वारा इसी तरह संग्राम यज्ञ संपादित होता है सन्नद्धो वो जो धा प्राप्य सन्नोधिकार कब धारण करके युद्ध की दीक्षा लेने वाला प्रत्येक योद्धा सेना के मुहाने पर जाकर इसी प्रकार संग्राम यज्ञ का अधिकारी होता है यह मेरा निश्चित मत है अम्बरीशवाच कान काम ऋत्विजात्रोक्ता ते ब्रूही सतक्रतो अम्बरीश ने पूछा शतक्रतो इस रण यज्ञ में कौन सा हविष्य है क्या घृत है कौन सी दक्षिणा है और इसमें कौन कौन से ऋत्विज बताए गए हैं यह मुझसे कहिए वाजनो ने कहा राजन इस युद्ध यज्ञ में हाथी ही ऋत्विज है घोड़े अधर्व है अध्यु है शत्रुओं का मांस ही हविष्य है और उनके रक्त को ही घृत कहा जाता है सिंगाल गृध्र का कोला सदस्य सत्र पत्रि आज से समिभन्ते हवि प्राचात भरे श्यारिद्ध कवे तथा अन्य मांसभक्ति पक्षी उस यज्ञशाला के सदस्य हैं जो यज्ञावशिष्ट घृत रक्त को पीते और उस यज्ञ में अर्पित हविष्य मांस को खाते हैं प्रास तोमर संघाता खड्गक्ति पर ज्वलनो तो निशिता पीता श्रुचस्तः शुन प्रास्तोमर फरसे आदि चमचमाते हुए तीखे और पानीदार शस्त्र यज्ञकर्ता के लिए का काम देते हैं धनुष के वेग से दूर तक जाने के कारण जो विशाल आकार धारण करता है वह शत्रु के शरीर को विजर्ण करने वाला तीखा सीधा पहना और पानीदार बाण ही यजमान के हाथ में स्थित महान शुरुआ है व्याघ्र चर्म की म्यान में बधा रहता है जिसकी मूठ हाथी के दांत की बनी होती है तथा जो गजराजों के सुंदर दंड को काट देता है वह खड्ग उस युद्ध में रफ्य का काम देता है ते ते प्रास ज्वलित निशित प्रास् शि सपरश्वर श्याय तिक्ष अभिघात भवेदसू संख्या समय विस्तीर्ण अभिजातोभव बहू उज्ज्वल और तेज धार वाले सम्पूर्णतः लोहे के बने हुए तथा तीखे प्रास शक्तिष्टि और परसु आदि अस्त्रशस्त्रों द्वारा जो आघात किया जाता है वही उस युद्ध यज्ञ का बहुसंख्यक अधिक समय साध्य और कुलीन पुरुष द्वारा संग्रहित नाना प्रकार का द्रव्य है आवेगा संग्राम पूर्णा होमे समिधा सर्व कामधो वीरों के शरीर से संग्राम भूमि पड़े वेग से जो रक्त की धारा बहती है वही उस युद्ध यज्ञ के होम होमबे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली समृद्धशालिनी पूर्ण होती है छिंदे तेज शब्दे सायंती यम साधरे हवे धानम तु तस्याहु साम वाहिनी मुखम सेना के मुहाने पर जो काट डालो हार डालो आदि का भयंकर शब्द सुना जाता है वही सामगान है सैनिक रूपी साम गायक शत्रुओं को यमलोक में भेजने के लिए मानव साम करते हैं शत्रुओं के सेना का प्रमुख भाग उस वीर यजमान के लिए हविधान अर्थात हविष्य रखने का पात्र बताया गया है कुंजराणाम भयानाम च वर्मिणाम चमुच्चय अग्नि से न चितो हाथी घोड़े और कवचधारी वीर पुरुषों खादिर श्रीर उच्य सहस्त्रों वीरों के मारे जाने पर जो कबंध खड़े दिखाई देते हैं वे ही मानो उस सूर्य के यज्ञ में खादिर का बने हुए आठ कोण वाले कहे गए हैं इडोप होता इोपहूता कुंजरा तरणनाते छत्कारेण पार्थिव उदाता तथ्रमे तिशाधुन्दे नृप राजन वाड़ी द्वारा ललकारने और महावतों के अंकुशों की मार खाने पर हाथी जो चिघाड़ते हैं कोलाहल और करतलधनि के साथ होने वाली वह चिगाड़ने की आवाज उस यज्ञ में वशटकार है नरेश्वर संग्राम में जिस धुंधभ की गंभीर ध्वनि होती है वही सामवेद के तीन मंत्रों का पाठ करने वाला उद्गाता है ब्रह्मस्वे हिमा तो त्युदे प्रियम तनुम आत्मा जब लुटेरे ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हो उस समय वीर पुरुष उनके साथ किए जाने वाले युद्ध में अपने प्रिय शरीर के त्याग के लिए जो उद्यम करता है अथवा जो देह रूपी यूप का उत्सर्ग करके प्रहार की ही कर बैठता है उसका वह युद्ध ही अनंत दक्षिणाओं से कहलाता है। पुके भर विक्र नयावर्ते यथाम जो सूरवीर अपने स्वामी के लिए सेना के मुहाने पर खड़ा होकर पराक्रम प्रकट करता है और भय से कभी पीठ नहीं दिखाता उसको मेरे समान लोकों की प्राप्ति होती है नील चरमावृत खट गये बाह परिघोपमय ये दे तस्य लोका भव जिसके युद्ध यज्ञ की वेदी नीले चमड़े की बनी हुई म्यान के भीतर रखी जाने वाली तलवारों तथा परिघ के समान मोटी मोटी भुजाओं से बिछ जाती है उसे वैसे ही लोक प्राप्त होते हैं जैसे मुझे मिले हैं यस्तु नापेक्षते कंचित सहाय विजय स्थित विगा मध्यम तस् लोह का यथा जो विजय के लिए युद्ध में डटा रहकर शत्रु की सेना में घुस जाता है और दूसरे किसी भी सहायक की अपेक्षा नहीं रखता उसे मेरे समान ही लोग प्राप्त होते हैं यस्य मंडुक ये सोड़थसंघाता सरकरा दुर्गा मांस शर्करा दुर्गासोित अचरम प्लवा घोरा केश सैबल सागरथ संत संक्रमा पताका ध्वजवा नीराम अथ वारण वाशि शोणितासु संस्पूर्णा हम महानक्राम परलोक शिवाम दुस्तरापारगैतर हतनाग महानक्रा पर वहािवाक महानौका गृदकलवा पुषादाचरिता वीरूण कस्मीधस््रापे तदशत स्मृत जिस योद्धा के युद्ध रूपी यज्ञ में रक्त की नदी प्रवाहित होती है उसके लिए वह अभृत स्नान के समान पुण्यजनक है रक्त ही उस नदी की जलराशी है नगाड़े ही मेढक और कछुओं के समान है वीरों की हड्डियां ही छोटे छोटे कंकड़ और बालू के समान है उसमें प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है मांस और रक्त ही उस नदी की कीच है ढाल और तलवार ही उसमें नौका के समान है वह भयानक नदी केस रूपी सेवार और घास से ढकी हुई है कटे हुए घोड़े हाथी और रथी उसमें उतरने के लिए सीढ़ी है ध्वजा पताका तटवर्ती वेद की लता के समान है मारे गए हाथियों को भी वह बहा ले जाने वाली है रक्त रूपी जल से वह लबालब भरी है पार जाने की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए वह अत्यंत दुस्तर है मरे हुए हाथी बड़े बड़े मगर के समान है वह परलों की ओर प्रवाहित होने वाली नदी अमंगलमयी प्रतीत होती है रिष्टि और खड्ग ये उससे पार होने के लिए विशाल नौका के समान है गिद्ध कंक और काक छोटी छोटी नौकाओं के समान है उसके आसपास पास राक्षस विचरते हैं तथा वह भीरु पुरुषों को मोह में डालने वाली है तो तस्लोका यथाम जिसके युद्ध यज्ञ की वेदी शत्रुओं के मस्तकों घोड़ों की गर्दनों और हाथियों के कंधों से बिछ जाती है उस वीर को मेरे जैसे ही लोग प्राप्त होते हैं पत्नीशाला पिताजस् परेशान वाहरी मुखम हविधानु तदस्याहुर्मेश जो वीर शत्रु सेना के मुहाने को पत्नीशाला बना देता है मनीषी पुरुष उसके लिए अपनी सेना के प्रमुख भाग को युद्ध यज्ञ के हवनी पदार्थों के रखने का पात्र बताते हैं सदस्य दक्षिण योद आग्ध्रश्चोत्तरा दिशा शत्रुसेना कलत्रोका न दूरता जिस वीर के लिए दक्षिण दक्षिण दिशा में स्थित योद्धा सदस्य है उत्तर दिशा वर्ती योद्धा आग्निध्र ऋत्विक है एवं शत्रुसेना पत्नी स्वरूप है उसके लिए समस्त पुण्य लोग दूर नहीं है यदा तो उभये भवत्याकाशमग्रत शास्य वेदा यज्ञ नित्य वेदात्रोग्य जब अपनी सेना तथा सेना एक दूसरे के सामने व्यूह बनाकर उपस्थित होती है उस समय दोनों में से जिसके सम्मुख केवल जन शून्य आकाश रह जाता है वह निर्जन आकाशी उस वीर के लिए युद्ध यज्ञ की वेदी है उस स्थान पर मानो सदा यज्ञ होता है तथा तीनों वेद और त्रिविद अग्नि सदा ही प्रतिष्ठित रहते हैं योधा परावृत्त संतस्तो हन्यते परतिष्ठ स नरक जाति संशयः जो योद्धा भयभीत हो पीठ दिखाकर भागता है और उसी अवस्था में शत्रुओं द्वारा मारा जाता है वह कहीं भी न ठहर कर सीधा नरक में गिरता है इसमें संशय नहीं है यशणित वेगे न्या के सम्पूर्ण परमा गति जिसके रक्त के वेग से केश मांस और हड्डियों से भरी हुई रण यज्ञ की वेदी आप्लावित होती है वह वीर योद्धा परम गति को प्राप्त होता है बृहस्पति जो योद्धा शत्रु के सेनापति का वध करके उसके रथ पर आरूढ़ हो जाता है वह भगवान विष्णु के समान पराक्रमशाली बृहस्पति के समान बुद्धिमान तथा शक्तिशाली वीर समझा जाता है यकं तत्कुम वा पूजितः वाद्य पूजि जीवग्रह प्रणते तोका यो शत्रुपक्ष के सेनापति उसके पुत्र अथवा उस पक्ष के किसी भी सम्मानित वीर को जीते जी पकड़ लेता है उसको मेरे जैसे लोग प्राप्त होते हैं आहवे तू शूर न अशोच्यो ही हतः शूर स्वर्गलोके मही यथे युद्धस्थल में मारे गए सूरवीर के लिए किसी प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिए वह मारा गया शूरवीर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है अतः कदापि सोचने नहीं है यन्नम नोदक तस्नानम न पिशोचकम हत स कर्तमेक्ष तथल लोका स्वयं युद्ध में मारे गए वीर के लिए उसके आत्मीजन न तो स्नान करना चाहते हैं न अशोक संबंधी कृत्य का पालन न अन्नदान अर्थात श्राद्ध करने की इच्छा करते हैं और न जलदान अर्थात तर्पण करने की उसे जो लोग प्राप्त होते हैं उन्हें मुझसे सुनो वराप सहसराड़ी सूरमा हतम तरमा विधावते मम भरता भवे युद्ध स्थल में मारे गए सूरवीर की ओर सहसत्रों सुंदरी अफसराए यह आशा लेकर बड़ी उतावली के साथ दौड़ी जाती हैं कि यह मेरा पति हो जाए तपस् पुण्यम च धर्मस्व सनातन चतरच्चा यो युद्ध अनुपाल जो युद्ध धर्म का निरंतर पालन करता है उसके लिए यही तपस्या पुण्य सनातन धर्म तथा चारों आश्रमों के नियमों का पालन है वृद्ध बालो न च्री नृष्ठतर्ण मुखचवाच योग युद्ध में वृद्ध बालक और स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए किसी भागते हुए के पीठ में आघात नहीं करना चाहिए जो मुँह में तिनका लिये शरण में आ जाए और कहने लगे कि मैं आपका ही हूँ उसका भी वध नहीं करना चाहिए जम्म सतमा विरोचनम दुर्वाम चुमुचि नैकमा चंबर विप्रच्तिम चयते दनो पुत्र प्रहलाद निहत्याच हो तथो देवाधिपोभव जम्म वृत्तासुर बलासुर पाकासुर सैकड़ों माया जांडे वाले विरोचन दुर्जय नमुचि विविध माया विचारत विशारदुर दिप्रचित संपूर्ण दानव दल तथा प्रह्लाद को भी युद्ध में मारकर मैं देवराज मार कर मैं योधान आत्मन सिद्धि अम्बरीश हो कहते हैं युधिठिर इंद्र का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने मन ही मन इसे स्वीकार किया और वे जमान गए कि योद्धाओं को स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है इस स्त्री महाभारते शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी इंद्रा अम्बरीश संवाद अष्टनवति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और अम्बरीश का संवाद विषयक अंठानवे व अध्याय पूरा हुआ